श्रावण मस महात्म गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा व्रतकथा उच परम प्रवक्षा स्वर्ण गौरी श्रावणे व्रत शुभम श्रावण शुक्लपक्षेतृती ईश्वर बोले हे ब्रह्मपुत्र अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल में तृतीय तिथि को होता है प्रातः स्ना संकल्प माचरेत पार्वती शंकर पूज्य हो रशारे देव देव समाग प्रार्थे हम जगत इमा मयाँ कृताम पूजा गृहा सूर्य सप्तम इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के अनंतर संकल्प करें और सोलहों उपचारों से पार्वती तथा शंकर की पूजा करें इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें हे देव देव आइए हे जगतपते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हे सूर्य मेरी इसकी गयी पूजा को आप स्वीकार करें वाजना प्रदेजा दंपतिभ्यास धवान्याच महादेव्या्यात संपूर्ण हेतव प्रीतवरियाय वाजनम प्रदा्य हम धाषोश पक्वाई वेणु पात्र षोड़श कुछस्त्रदिता नहूय दुज दंपती व्रत संपूर्णता तो ब्राणेभ्यो दहम स्वलंकृता सुवासी पातिवृत्न भूषिता मम कार्य समृद्ध्यथ प्रतिण्णंत शोभना इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को सोलह वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ ऐसा कहे चावल के चूर्ण के सोलह पकवानों से सोलह बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः सोलह द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह दे रहा हूँ मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पातिव्रत से सुशोभित ये शोभा मयी सुहागिन स्त्रियाँ इन्हें ग्रहण करें एवं षोड वर्षाणी हृष्टौ चुरी वा पुनः एक वर्ष त्यो वा कृवाचोद्यापनम चरे पूजा से च कथा शुवा इस प्रकार सोलह वर्ष अथवा आठ वर्ष या चार वर्ष या एक वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए पूजा के अन्तर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए सनत कुमार वाचन केन चैनम व्रतमिद महात्म्यम चा कीदृशम उद्यापनम कथम कार्यम तत्सर्व मे प्रभो संत कुमार बोले हे प्रभो इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया इसका महात्म कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए वह सब आप मुझे बताएं ईश्वर उवाचन साधु पृष्ठ महाभाग कथयाग्रत स्वर्ण गौरी व्रतम सर्व समृणाम ईश्वर बोले हे महाभाग आपने उत्तम बात पूछी है अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्णगौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ पुरा सरस्वती तीरेशा महापुरी त्र प्रभो न पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था तस्ताम रूप लाव्य विभ्रमे महादेवी विशालाखे भार्ये कमलक ले छड़े तजोह प्रियतराजेष्ठा त्याशिपतेर्मता उस राजा के रूप लावण से संपन्न सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक दो भार्ए थीं उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। सकदाचि मृगियाम तृष्णार्थ स राजा विपिनमत आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों शार्दूलों शूकरों वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर व्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे चक्रकारंड चंचरी कपिकाकुल उत्फुल्ल मल्लिका जाति कुमदोत्पल मंडित अमीश दरसा सरह सद्य सरस्तीर पीछ्वा जलमन उत्तम भक्त्या गौरी भक्त्याौरी मर्चयतम ददर्शापसरसा गणम किमेंदे पप्रक्ष राजीवलोचन उन राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बतखों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से समन्वित और विकसित मल्लिका चमेली कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा उस सरोवर के तट पर आकर उसका उत्तम जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अपसराओं को देखा तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा आप लोग यह क्या कर रही हैं स्वर्ण गौरी व्रतमिदम क्रिय तेमा भीम सर्व समृणाम तत्कुरु इस पर उन सब ने कहा हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रहे हैं यह व्रत मनुष्यों को सभी संप्रदाय प्रदान करने वाला है हे निपश्रेष्ठ आप भी इस व्रत को कीजिए राज विधानमदृत किम फल विस्तरा मम ताउुषिता सर्वा तृतीया जाम न भोयुजी कर्तव्यम व्रत में स्वर्ण गौरी तिंगित पार्वती शंकर हो पुज्यक्शुण बदने करे नरोवा में तु नारीणाम गलेवा बंधनम मतम राजा बोले इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है मुझे विस्तार से यह बताए तब वे सभी स्त्रियाँ बताने लगीं हे राजन यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि कि को किया जाता है इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए पुरुष को सोलह तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना बताया गया है त्रास व्रतमानुणसुक्त दक्षिणे करे तब संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके सोलह धागों से युक्त डोरे को अपने दाहने हाथ में बांध लिया बघनामी देवदेव प्रसादेवरम एवं देव्या व्रतम कर आज गिजम उन्होंने कहा हे देव ऐसी मैं इस डोरे को बांधता हूँ आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए पप्रक्ष दृष्टा ज्येष्टाति कोपना त्रोटय सुपी न कर्तव्यम न कर्तव्यंति भवतः उनके हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बातें सुनकर अत्यंत कुपित हो होठी इसके बाद ऐसा मत करो ऐसा मत करो राजा के इस प्रकार कहने पर भी उसने उसे तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लों से युक्त हो गया तद्तीया तस्मयाकुलिता तथम दो गृहत् बंध तत सन्मास महात्म पत्यो प्रियतरा अभवत ज्येषावृतापचारेण महादेविं तुखिता वनम सा महादेवीं ध्याम चह मुनाश्रवीं सूर्वस क्वचि क्वचि निवाता मुनरग्छ पापे यथा सुखम धावन्ति विपन् घोर निर्विन्ना ससाद तत्पात उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया उसी समय से उसके व्रत के महात्मा को वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखित हो वन में चली गई अपने मन में भगवती देवी का ध्यान करती हुई वह मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिनी अपने इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई तत तत्कृपया देवी प्रादुरासितग्रत ृष्ट्वा दंडवत भूमौ नुत्वा जय देवी नमस्तुभ्यं जय भक्त जय शंकर जय मंगलमंगले तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी हे देवी आपकी जय हो आपको नमस्कार है हे भक्तों को वर देने वाली आपकी जय हो शंकर के वाम भाग में विराजने वाली आपकी जय हो हे मंगल मंगले आपकी जय हो ततो भक्त्या तथो भक्त लब्ध्वा गौरीम अभ्यर्चयद्रत चक्रेत प्रभाव भरता प्रसादन सर्वान्मान वापसा ततस्ताभ्यापोराज्यक्रे सर्व सम्यम अन्ते शिवपद प्राप्त कांताभ्या सहितो निपह तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए तत्पश्चात देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया योभनम्रतमिदम कुरु ते शिवाजा मम प्रियतरो भविताच गौर प्राप्यस्यम श्रिय समाधिका भुविशत्रुसंगम निर्जित्य निर्मल पदम स शिव जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिवजी के विशुद्ध लोक को जाता है एक तस्ोद्यापन शावधान सवधान शुभे तिथ शुभे वारे चंद्रे ताराबला मंदपेषे पद्म कुंभ धाल्योपरी न्यसेत पूर्णपात्रम ताम्रमय परसोडस निर्मित तिलकूर्ण त्रदी शंकर प्रति न्यसेत श्वेतवस्त्रुगछ श्वेतोपीति हे सनत्कुमर अब आप दत्तचित्त होकर व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए चंद्रमा तथा ता ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभवार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उन पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर सोलह पल प्रमाण का बना हुआ एक तिलपुरी ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें। और उस पर पार्वती शंकर की दो प्रतिमाएँ स्थापित करे शिवजी की प्रतिमा वर्ण के दो वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के से सुशोभित हो वेदोक्न प्रतिष्ठा च कर्तव्या तो यधि सम्यक पूजा तो संपाद्य रात्रो जागरण चरेत प्रातः पूजा तथा कृप्वा तत होमं सामचरे ग्रह होम पुरा कृत् सम्मिश्रा जुहिया यद्य पिप्लुता दब प्रधाने सहस्रमथो आशत तदनंतर वेदोक्त मंत्रों से विधिपूर्वक उनकी प्रतीक्षा करें और भली भाति पूजा करके रात्रि में जागरण करें इसके अनंतर प्रात काल पूजा करने के बाद होम करें सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें हवन के लिए तिल यौमिश्रित से पूर्ण रूप से सिक्त होना चाहिए एक हजार अथवा एक सौ आहुति डालनी चाहिए आचार्य पूजिए पश्चात वस्त्रालंकार धेनुभ वायना चेहरा ब्राह्मण पूजयेत दंपतिन दंपति भोजय संख्यक्षिता भुंजीता हर्षोत्सव समन्वित तत्पश्चात् वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए साथ ही सोलह दंपतियों पति पत्नी को भी भोजन कराना चाहिए अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए अंत में हरसोल हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए इति स्कणे ईश्वर सनत्कुमार संवादे श्रावण मास महात्मे तृतीया जाम स्वर्ण गौरी नाम द्वादश्याय